जप जी साहेब इको अंकार सतना मन मारग ठाक न पाए मनै पछ्यो प्रगट जाए मनै मग्न चल पंथ मन धर्म सिति सनबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोये मन पाव मोख दुआर मै परवर साधार मनै तरह तारे गुरसिख मन नानक पवे ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को नानक कह रहे हैं मनन से ही मार्ग में बाधा नहीं आती मनन से ही कोई प्रतिष्ठा के साथ विदा होता है मनन से ही कोई मार्ग से नहीं भटकता मनन से ही धर्म से संबंध बनता है वह नाम निरंजन ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है मन ने मार्ग ठाक न पाई मन ने पत्स्यु प्रगट जाए मन ने मग्ना चले पंथ मन ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होई जे को मन नहीं जाने मनी कोई बाधाएं तुम्हारे बाहर नहीं है बाधाएं तुम्हारे भीतर है। और तुम्हारे भीतर बाधाएं हैं क्योंकि तुम मूर्छित हो और बाधाओं को मिटाने का और कोई उपाय नहीं है अगर तुम एक एक बाधा को मिटाने लग जाओगे तुम कभी ना मिटा पाओगे बाधाओं को मिटाने का एक ही मार्ग है कि तुम भीतर जाग जाओ सभी बाधाएं खो जाती ऐसा समझो कि तुम्हारा घर है अंधेरे से भरा तुम आते हो हर कोने कातर में डर मालूम पड़ता है पता नहीं प्रेत हों, भूत हों, चोर हों, डाकू लुटेरे हों, हत्यारे हों, पूरा घर है बड़ा भवन है कोने कोने में भय हजार तरह के भय है तुम एक एक भय से कैसे जीतोगे कितने चोर हैं कितने धोखेबाज हैं कितने लुटेरे हैं कितने हत्यारे हैं क्या पता सांप है बिच्छू है जहर है क्या पता अंधेरे में क्या छिपा है तुमने अगर एक एक से निपटने की कोशिश की तो तुम हारोगे नहीं एक एक से निपटा नहीं जा सकता है निपटने का एक ही उपाय है कि तुम दिया जला लो एक दिए के जलने से सारे भय समाप्त हो जाते हैं, घर प्रकाशित हो जाता है फिर जो भी है तुम देख लेते हो फिर जो भी तुम देख लेते हो उससे निपटने का मार्ग बन जाता है सच तो यह है जैसा बुद्ध ने कहा है कि अंधेरे घर में चोर आकर्षित होते हैं घर में दिया जलता हो तो चोर उस घर से बच के ही निकलते हैं जिस घर पे कोई पहरा नहीं है चोर और लुटेरे और डांकू और हत्यारे उस तरफ आते हैं जिस घर पे पहरेदार है उससे वो जरा दूर ही चलते हैं भीतर दिया जल रहा हो और सुरती का पहरेदार खड़ा हो तो तुम्हारे भीतर कोई बाधा नहीं आती अन्यथा सब बाधाएं आती एक दिन सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे आके कहा कि अब कुछ करना ही होगा मैं बहुत परेशान हूं और एक चिट्ठी मेरे हाथ में दी किसी की चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि नसरुद्दीन अगर तुमने मेरी स्त्री का पीछा करना बंद नहीं किया तो तीन दिन के भीतर गोली मार दूंगा नसरुद्दीन ने कहा बोलो क्या करें क्या इसमें इतने उलझने की जरूरत क्या है उसकी स्त्री का पीछा करना बंद कर दो नसरुद्दीन ने कहा किसकी स्त्री का पीछा करना बंद कर दे नाम तो लिखा ही नहीं अब कोई एक स्त्री हो तो पीछा बंद कर दो एक बाधा हो तो मिटा दो बाधाएं अनंत अनंत स्त्रियों का पीछा चल रहा है अनंत कामनाएं हैं एक को मिटाओ दस खड़ी हो जाती हैं, एक से बचो दस बन जाती है अगर तुम ऐसा एक एक से उलसते रहे तो तुम कभी भी पार न पा सकोगे कुछ विधि चाहिए जो अकेली सारी बाधाओं का अंत कर दे वही विधि जो बता दे वो गुरु वही गुरु जो समझा दे वो गुरु तो नानक कहते हैं मनन से मार्ग में बाधा नहीं आती तुम जपो ओंकार पहुंच जाने दो ओंकार को अजपा की स्थिति तक फिर तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं मार्ग में बाधा नहीं आती क्योंकि बाधाएं तुम खुद ही खड़े करते थे कोई और तुम्हारा शत्रु नहीं है जिसे हटा दिया जाए तुम ही अपने शत्रु हो तुम्हारी मूर्छा ही तुम्हारी शत्रु उसके ही कारण तुम उलझे हो और तुम कितना ही संभाल के चलो तुम नई बाधाएं खड़ी करते रहोगे दुनिया में नियंत्रण रखने वाले लोग हैं संयम रखने वाले लोग क्या फर्क पड़ता है किसी तरह संभाल के चलते हैं संयम अंत नहीं है सुरती अंत है संयम का मतलब यह है कि किसी तरह अपने को संभाल के चल रहे हैं कि भटक ना जाए लेकिन भटकने का सुर तो भीतर गूंज रहा है वो कभी भी भटका देगा किसी तरह चलते रहोगे संभाल के किसी भी दिन घाट से नीचे उतार लेगा रास्ते के नीचे उतार लेगा मौके की बात है और संयमी आदमी सदा डरा रहेगा क्योंकि भीतर तो असंयम उबल रहा है नानक कह रहे हैं मनन से मार्ग में बाधा नहीं आती मनन से कोई प्रतिष्ठा के साथ विदा होता है इस प्रतिष्ठा से तुम यह मत समझना कि सरकार 21 तोपें छोड़ती कि जुलूस दो मील लंबा होता है कि आकाश से हवाई जहाज से फूल बरसाए जाते सभी अखबारों के मुख प्रश्न पर तुम्हारी फोटो छपती इस प्रतिष्ठा से नानक का कोई संबंध नहीं यह प्रतिष्ठा है भी नहीं एक और प्रतिष्ठा है जो दूसरों पर निर्भर नहीं होती जो दूसरे पर निर्भर है वो क्या प्रतिष्ठा एक और प्रतिष्ठा है जो आंतरिक गरिमा की प्रतिष्ठा से वो आदमी विदा होता है जिसको मृत्यु परमात्मा का मिलन मालूम होती वह आनंद भाव से भाव से विदा होता है वो जीवन को धन्यवाद देता हुआ विदा होता है वो चारों तरफ अनुग्रह के भाव से विदा होता है तुम उसके अनुग्रह की छाप उसके चेहरे पे पाओगे, उसके पे लिखी पाओगे चाहे उसे कोई पहुंचाए ना चाहे वो रास्ते के किनारे किसी झाड़ के नीचे मर गया हो पशु पक्षी उसे खा जाए लेकिन उसकी प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा आंतरिक गरिमा है मृत्यु भय नहीं तब तुम प्रतिष्ठा से विदा होते हो मृत्यु अगर भय है तो तुम प्रतिष्ठा से विदा नहीं हो सकते कैसे विदा हो प्रतिष्ठा से रोते गिड़गिड़ाते भीख मांगते कितने ही लोग तुम्हें पहुंचा दें इससे क्या फर्क पड़ता है कितने लोग बैंड बाजे बजा दें, क्या फर्क पड़ता है उनके बैंड बाजे के शोरगुल में तुम्हारा दुख न छिपेगा बरसते फूलों के नीचे तुम्हारी सड़ती हुई गंध ना छिपेगी उनकी गरस्थी तोपों के भीतर तुम्हारे भीतर का जो संताप था वो ना छिपेगा तुम्हारी मौत अप्रतिष्ठित रहेगी जब नानक कहते हैं कि मनन से ही कोई प्रतिष्ठा के साथ विदा होता है तो वो कहते हैं एक आत्म प्रतिष्ठा से एक भीतरी सम्मान अहोभाव से मनन से ही मार्ग से नहीं भटकता मनन से ही धर्म से संबंध बनता है शास्त्र कितना ही पढ़ो धर्म से संबंध न बनेगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई धर्म से संबंध न जोड़ पाएगा क्योंकि तुम ही तो गुरुद्वारा जाओगे सोए मूर्छित तुम जो दुकान पे बैठे थे वही गुरुद्वारा जाएगा तुम्हारा ढंग बदलना चाहिए तुम्हारा ढंग बदल जाए तो सब बदल गया अन्यथा तुम सब करते रहोगे नानक हरिद्वार गए और एक घटना घटी पित्र पक्ष चलता था और लोग कुएं पर पानी भर के आकाश में अपने पुरखों को भेज रहे थे नानक ने भी बाल्टी उठा ली कुएं से पानी भरा और लोग तो पूर्व की तरफ मुंह करके भेज रहे थे उन्होंने पश्चिम की तरफ बाल्टी उल्टानी शुरू कर दी और जोर से कहा पहुंच मेरे खेत में जब दस पांच बाल्टी डाल चुके और सब जगह खराब कर दी पानी से भर दी तो लोगों ने पूछा कि आप ये कर क्या रहे हैं आपका दिमाग ठीक है और पुरुखों को जो पानी चढ़ाया जाता है वो सूर्य की तरफ पूर्व की तरफ आप ये पश्चिम की तरफ उल्टा धंधा कर रहे हैं और ये क्या कहते हैं पहुंच मेरे खेत में कहा खेत तुम्हारा नारायण का यहां से कोई 200 मील दूर है लोग हंसने लगे उन्होंने कहा तुम पागल हो सब पहले ही हुआ था कहीं 200 मील दूर ये पानी पहुंच सकता है नानक ने कहा तुम्हारे पुरखे कितने दूर उन्होंने कहा वो तो अनंत दूरी पर है। तो नानक जब अनंत दूरी तक पहुंच रहा है तो 200 मील फासला क्या कोई बहुत बड़ा है जब तुम्हारे पुरखों तक पहुंच जाएगा तो हमारे खेत तक भी पहुंच जाएगा नानक क्या कह रहे हैं नानक ये कह रहे हैं थोड़ा चेतो तुम क्या कर रहे हो थोड़ा होश संभालो कहां पानी डाल रहे हो इस तरह की मूढ़ताओं से क्या होगा लेकिन सारा धर्म इसी तरह की मूढ़ताओं से भरा है कोई पुरखों को पानी पहुंचा रहा है कोई गंगाओं में स्नान कर रहा है कि पाप धुल जाएंगे कोई पत्थर की मूर्तियों के सामने बिना किसी भाव के बिना किसी अर्चना के सिर झुकाया बैठा है और मांग कर रहा है संसार की धर्म के नाम पर हजार तरह की मूढ़ताएं प्रचलित है इसलिए नानक कहते ना तो शास्त्र से मिलेगा न संप्रदाय से मिलेगा न अंधे अनुकरण से मिलेगा धर्म का संबंध होता ही तब है जब कोई व्यक्ति मनन को उपलब्ध होता है जब कोई व्यक्ति जाग जाता भीतर श्रुति आती बस जहां से ओंकार का नाच शुरू होता है वहीं से धर्म का संबंध शुरू होता है जिस दिन तुम समर्थ हो जाओगे नाद को सुनने में करने वाले नहीं रहोगे सिर्फ सुनने वाले और भीतर नाद हो रहा है और तुम आह्लादित हो तुम साक्षी हो तुम दृष्टा उसी दिन तुम्हारा धर्म से संबंध जुड़ जाएगा निश्चित ही यह धर्म मजहब नहीं हो सकता यह धर्म रिलीजन नहीं हो सकता इस धर्म का वही अर्थ है जो बुद्ध के धम्म का इस धर्म का वही अर्थ है जो महावीर के धर्म का धर्म का अर्थ है स्वभाव जो से का अर्थ है ताओ से वही धर्म से अर्थ है नानक का तुम अपने स्वभाव से जुड़ जाओगे और स्वभाव में हो जाना ही परमात्मा में हो जाना है स्वभाव से हट जाना खो जाना है स्वभाव में लौट आना वापिस घर पहुंच जाना है वह नाम निरंजन ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है मनन से ही मोक्ष द्वार की प्राप्ति होती है मनन से ही परिवार को बचा लिया जाता है मनन से ही गुरु तरता है और शिष्य को तारता है नानक कहते हैं मनन से ही भिक्षा के लिए नहीं भटकना पड़ता वह नाम निरंजन ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन जानता है मन् पावई मोख द्वारु मन्ने परवारे साधारु मन्ने तरे तारे गुरु सिख मन्ने नानक भवई न भिक्ख ऐसा नाम निरंजन होई जे मन को जे को मन नहीं जाने मन कोई द्वार तुम्हारे भीतर है। भटकाव तुम्हारे भीतर है बाधाएं तुम्हारे भीतर है मार्ग तुम्हारे भीतर है। सिर्फ दिया जल जाए तो तुम दोनों को देख लोगे क्या है असत्य क्या है सत्य दिया जल जाए तो तुम देख लोगे कामना है असत्य और कामना का अनुकम अनुकरण है संसार दिया जल जाए तो तुम देख लोगे अकामना है सत्य और कामना है मोक्ष का द्वार तुम बंधते हो क्योंकि तुम मांगते हो मांग है बंधन तुम नहीं बंधोगे अगर तुम मांगोगे नहीं जब तक तुम मांगते रहोगे तुम बंधते रहोगे तुमने न मालूम कितनी जंजीरें गढ़ ली तुम्हारी हर मांग जंजीर बन जाती तुमने मांगा कि तुम फंसे तुमने मांगा कि तुम काराग्रह में प्रविष्ट हुए और तुम मांगते ही चले जाते हो तो काराग्रह मजबूत होता चला जाता है नानक कहते हैं मनन से ही मोक्ष द्वार की प्राप्ति होती है क्योंकि जैसे तुम जागे साफ दिखलाई पड़ जाता ना मांगोगे न बंधोगे ना आकांक्षा होगी न बंधन होगा न चाह होगी ना जंजीरें होंगी और जब कोई चाह नहीं मोक्ष का द्वार खुल गया अचा मोक्ष का द्वार मनन से ही परिवार को बचा लिया जाता है किस परिवार की बात करते नानक निश्चित ही उस परिवार की तो नहीं करते हैं पत्नी बच्चे भाई बहन क्योंकि वो तो नानक भी नहीं बचा सके वो तो कोई नहीं बचा सका वो परिवार है ही नहीं एक और परिवार है गुरु और शिष्य का परिवार है वही परिवार है क्योंकि वही प्रेम अपने शुद्धतम रूप में घटित होता है क्योंकि वही प्रेम अचा से घटित होता है वहां प्रेम अकारण घटित होता है पिता से प्रेम होता है क्योंकि उसने जन्म दिया है कारण पत्नी से प्रेम होता है क्योंकि शरीर की वासना है कारण बेटे से प्रेम होता है बुढ़ापे का सहारा है आशा है कारण गुरु से क्या संबंध इसलिए तो जगत में गुरु खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अकारण प्रेम खोजना है बस प्रेम है कोई कारण नहीं न उससे कोई आशा है ना कोई आकांक्षा है अगर तुम आशा और आकांक्षा से गुरु के पास गए तो परिवार न बन सकोगे उसके उसके पास तो तुम्हें अकारण ही जाना होगा कारण से तो तुम संसार में बहुत भटक लिए हो क्या पाया बिना किसी कारण के सहज भाव से बस हो गया इसलिए तो श्रद्धा को अंधी कहा है अंधी दिखती है सोचने वालों को वो पूछते हैं कि क्यों इस आदमी के पीछे पागल हो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं उनके घर के लोग कहते हैं क्यों रजनी इसके पीछे पागल हो दिमाग खराब हो गया वो निश्चित पागल हैं और सच कहा जाए तो ठीक ही कहते हैं घर के लोग के दिमाग खराब हो गया वो दिमाग जिससे संसार चलता है निश्चित खराब हो गया एक नया प्रेम बना है और इस नए प्रेम के लिए कोई तर्क नहीं दे सकते वो किसी को सिद्ध भी नहीं कर सकते कि इस प्रेम में कोई कारण सिद्ध करने में उनको खुद ही लगेगा कि असंभव है नानक कहते हैं कि मनन से ही परिवार को बचा लिया जाता है। एक गुरु का एक परिवार निर्मित होता है और जब वो परिवार संप्रदाय बन जाता है तब नुकसान शुरू हो जाता है जब तक वो परिवार रहता है तब तक एक बात जब बुद्ध पैदा होते हैं तो हजारों उन लोग उनके परिवार में सम्मिलित होते नानक पैदा होते हैं हजारों उन लोग उनके परिवार में सम्मिलित होते हैं जो लोग नानक के परिवार में सम्मिलित होते हैं यह सम्मिलित होना ही बड़ी भारी घटना है क्योंकि यह अकारण जगत में प्रवेश अकारण प्रेम में प्रवेश है ये नानक का रंग और रस लग गया ये धुन पकड़ गई ये पागल हुए जा रहे हैं लेकिन फिर नानक विदा हो जाएंगे जो परिवार में अपनी स्वेच्छा से सम्मिलित हुए थे वो विदा हो जाएंगे फिर उनके बच्चे और बेटे भी सिख रहेंगे वो संप्रदाय है क्योंकि जिस प्रेम को तुमने नहीं चुना वो तुम्हें रूपांतरित नहीं कर सकता नानक को चुनना बड़ी क्रांति है, फिर सिख के घर में पैदा होना और सिख अपने को मानना कोई क्रांति नहीं मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा होता हिंदू के घर में हिंदू जैन के घर में जैन सिख के घर में सिख संप्रदाय का अर्थ है जो तुम्हें जन्म से मिले और परिवार का अर्थ है जो तुमने अपनी स्वेच्छा से चुना हो धार्मिक व्यक्ति हमेशा स्वेच्छा से चुनेगा अधार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक होगा जन्म से चुनेगा तुम जन्म से जैन हो कोई हिंदू है कोई बौद्ध है लेकिन जन्म से कोई हिंदू जैन बौद्ध सिख हो सकता है जन्म से खून मिल सकता है हड्डी मांस मज्जा मिल सकती आत्मा कैसे मिलेगी और इसलिए दुनिया में एक बड़ी अनबुझ घटना घटती रहती कि जब गुरु जिंदा होता है तब एक रोशनी होती जिसमें वो खुद भी तिरता है और दूसरों को भी तैराता है जब गुरु जिंदा होता है तब एक जीवंत घटना घटती है फिर गुरु विदा हो जाता है वो जो प्राथमिक जिन्होंने अपने जीवन की चढ़ोतरी की थी जिन्होंने अपने जीवन को भेंट किया था दांव पर लगाया था वो विदा हो जाते हैं तब उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं ये बच्चे फिर सिख होंगे जैन होंगे बौद्ध होंगे धर्म से इनका कोई संबंध ना होगा एक बात ठीक से समझ लेना धर्म व्यक्ति का अपना निर्णय जन्म से कोई धार्मिक नहीं हो सकता उस निर्णय से जो परिवार बनता है नानक कहते हैं मनन से ही परिवार बचा लिया जाता है मनन से ही गुरु तरता है और शिष्य को तारता है नानक कहते हैं मनन से ही भिक्षा के लिए नहीं भटकना पड़ता जिस जिससे मनन गहरा होता है मांगना ही छूट जाता है संसार क्या है भिक्षा के लिए भटकना है तुम गौर करो तुम कर क्या रहे हो तुम मांग रहे हो 24 घंटे मांग जारी है तुम भिखारी हो नानक कहते हैं मनन से ही भिक्षा के लिए नहीं भटकना पड़ता मनन से आदमी सम्राट हो जाता है सहनसाह हो जाता है बादशाह हो जाता है मनन उसे मुक्त कर देता है भिक्षा से मनन से वो मिल जाता है जिसके पार पाने को कुछ बचता नहीं मनन से परमात्मा मिल जाता है फिर और क्या मांगना है आखिरी मंजिल आ गई अब आगे कुछ मांगने को कहां है सब मिल गया कुछ शेष कहां रहा समाधि मिल गई सब मिल गया भिक्षा वृत्ति छूट जाती वह नाम निरंजन ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है ऐसा नाम निरंजन हो जे को मननी जाने मन कोई आज इतना ही